लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्कमगल वाग्ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव से वंदेहम श्रीगोश्रीयुत्पकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीूपं श्री साग्र जात सह गण रघुनाथन्तम तम, तम सजीव साइतम सबधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणलताश्री विशाखान्विता आजा लुजौ कनकावदीर्तन पतरौ कमलायताक्ष विश्वभरौजवरधर्म पालौ वंदे जगत्जकुणव नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दवीं सरस्वती व्यास तैमुदीर वाछाकलुभ्य सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणामशे हे रूप दुर्गति जनैक जनईक को हे भट्टुगम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मन मते दया बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री महाप्रभु की चांदनी रात में समुद्र के किनारे जो बगीचे हैं उनमें श्रीमंद महाप्रभु बिहार कर रहे हैं और वहां पर श्री कृष्ण श्याम सुंदर का रास बिहारी का प्रियाओं के साथ में ब्रज गोपिकागणों के साथ में रास की भावना कर रहे हैं क्या ऐसी सुंदर रात्रि इसमें श्री प्रिया जी के साथ में श्याम सुंदर आप विहार कर रहे हैं के गोविंदो रासक्रियाब्रत श्रीरंग अन्योनया बद्ध बाहुवी श्री श्यामचंदोनिया बाहुवी जहां नटीत कंठीनातकर्षण नर्तकी नाम भविद रास मंडली भूये नर्तन कभी श्री दो, दो गोपियों के बीच में एक एक माधव माधव नृत्य कर रहे हैं जब गोपियों को विश्वास हो गया कि शाम सुंदर जाएंगे नहीं हमारे साथ में ही हैं, तब उन्होंने जब अपनी श्रृंखला हाथों की खोली तो जितनी गोपी उतने माधव का दर्शन कर रहे इस मंडल में बीच में श्री राशेश्वरी हरि श्री राशेश्वरी और श्री श्यामचुंदर राशेश्वर दोनों मध्य में प्रधान रूप से निर्देश कर रहे हैं और उसके बाद में कहीं एक चक्र है कहीं तीन मंडल हैं जो अंतर मंडल है वो है श्री राधिका के अपनी सखियों का अष्ट सखी और उनकी सखियों का एक एक सखी के आठ आठ सखी और उन आठ आठ सखियों की भी आठ आठ सखी तो भीतर का जो मंडल है वो है श्री राधिका परकर का मध्य मंडल जो है वो चंद्रावली जी का इसके बाहर का जो तीसरा मंडल है वो तीसरा मंडल कहीं जवनिका के रूप में साधन सिद्धाओं का मंडल है जो साधन सिद्ध होकर के आई तो कहीं अन्योन्या बद्ध बाहू भी इसकी तीन तरह से व्याख्या की तो ये तीन मंडल अपू से विराजमान है परंतु तीन मंडल में अन्य प्रियाओं के साथ में नृत्य करते हुए देख करके सबसे पहले भीतर का मंडल जो गर्भ मंडल है उसमें श्री प्रिया जी को ईर्ष्या नहीं है सखियों के साथ में श्री श्याम सुंदर राधिका की सखियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं वहां पर तो ईर्ष्या है ही नहीं क्योंकि श्री राधिका स्वयं जो आस्वाद श्याम सुंदर के माधुरी का ले रही है वह सखियों को भी कराना चाहती है यद्यप सखी ही कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्न राधा को राय संगम श्री राधा का प्रयत्न पूर्वक संगम करा रही हैं इसलिए सखियों के साथ में श्याम सुंदर को नृत्य करते हुए देखकर कभी श्री प्रिया में मान उत्पन्न होगा नहीं वो तो उनका अभिष्ट ही है अब श्री श्याम सुंदर जब अन्य नायिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं मध्यमंडल और बहिण मंडल में भी श्याम सुंदर जब नृत्य करते हुए दिख रहे हैं तो श्री प्रिया ये मन में विचार कर रही है कि ये श्याम सुंदर का नृत्य लाघव है उनकी इतनी फूर्ति है कि मुझे अलात चक्र की तरह श्याम सुंदर प्रत्येक गोपी के साथ में नृत्य करते हुए दिख रहे हैं अलात चक्र कहते हैं जैसे रस्सी में अग्नि को बांध करके कोई घुमाए तो गोला पूरा दिखता है इसी तरह से श्री श्याम सुंदर इतनी शीघ्रता से नृत्य कर रहे हैं कि पूरे मंडल में मुझे श्याम सुंदर दिख रहे हैं तत्वता मेरे साथ में ही नृत्य है परंतु मेरी कृपा से श्री श्याम सुंदर मध्यमंडल में भी जा रहे हैं और वहां पर भी अला तरह से नृत्य कर रहे हैं इसलिए ईर्षा नहीं है चंद्रावली जी के साथ में क्योंकि इस समय सबकी सब एक सूत्र में बध गए हैं तो श्री राधगा में तो ईर्षा यो नहीं है कि वे श्याम सुंदर के शीघ्रता स्विफ्टनेस को देख रही है कि इतनी शीघ्रता से नृत्य कर रहे हैं कि प्यारे सारे मंडलों में मुझे व्याप्त दिख रहे हैं। मध्य मंडल में श्री चंदावली आज मन में विचार कर रही हैं कि श्याम सुंदर का मुख्य नृत्य तो राशेश्वरी श्री राधिका के साथ में केंद्र में शंकु में हैं। परंतु श्री राधिका की कृपा से श्याम सुंदर मुझे भी प्राप्त हो गए हैं और मुझे जो अपनी मेरी सखियों के अतिरिक्त अन्य यूथेश्वरियों के साथ में नृत्य करते हुए दिख रहे हैं ये श्याम की चतुराई है नृत्य कौशल है और नृत्य में शीघ्रता के कारण मुझे सर्वत्र व्याप्त दिख रहे हैं अन्य जितनी भी गोपिकागण हैं, वे सब यही मान रही हैं कि श्याम की प्राप्ति हमें मुख्य रूप से तो हुई है श्री राधिका के साथ में अतः उनके साथ में तो हम ईर्षा कर नहीं सकते हैं मिलन के समय भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं और विरह में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है हमने अनुरोध कर लिया है कि श्याम सुंदर हमारा त्याग करके श्री राधिका के पास में गए इसलिए मिलन भी राधिका का सर्वश्रेष्ठ है और विरह में हम तो एक एक लता एक एक वृक्ष से पूछती हुई डोल रही है जबकि श्री श्याम सुंदर श्री राधिका किसी से भी पूछती हुई नहीं डोल रही है वे तो वही मूर्छित होकर गिर गई इसलिए राधिका का सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उनमें कहीं ईर्षा नहीं हुई और उस समय श्यामचंदर की अपूर्व शोभा हुई और उसका अनुरूप कराए के श्यामचंदर अपूर्व रूप से तस्व के बहुजा दात जब गायन करते हैं तो गायन करते हुए अत्यंत अत्यंत सम्मान प्रदान करते हैं अब नृत्य थी गायत्री अब एक एक युथेश्वरी के मिलन को दिखा रहे श्री महाप्रभु उन श्लोकों का पाठ करते हैं और श्री महाप्रभु उनका अर्थ भी करते हैं कोई पाठ अन्य करता है महाप्रभु उसका अर्थ कर रहे हैं कि नित्यति गायती काचित चित पूज मेखला पार्श्व पार्श्साच्युत हस्ताभन तो श्री नित्यति गायती ये है श्री चंद्रावली जी ये जो श्लोक है यह श्लोक चंद्रावली जी का है कि चंदावनी जी नृत्य नृत्य करते हुए गायन करती हुई कुछ नूपुर मेखला जिनके नूपुर और मेखला कमर की क्रोधनी अपूर्व से स्वर कर रही है वे श्री श्याम के पास में स्वयं आई क्योंकि चंदावनी जी का स्वभाव है ये अभिसार का होकर के श्याम के पास में आती हैं परंतु तो श्याम स्वयं श्री राधिका के पास में जाते हैं श्याम सुंदर करते हैं राधा के कुंज कुंज में जबकि श्री चंद्रावली जी स्वयं थान लगा करके ढूंढ करके श्याम सुंदर किस कुंज में हैं उनके पास में दीनता धारण करते हुए अभिस करती हैं क्योंकि चंद्रावली में भाव है प्यारे मैं तेरी हूं और राधिका में भाव है प्यारे तू मेरा है इसलिए श्याम सुंदर राधिका की कुंज में आते हैं और चंद्रावली श्याम सुंदर की कुंज में स्वयं जाती है तो यहां पर वही प्रवृत्ति चंदावली जी की साफ साफ दिख रही है नृत्य थी गायत्री काचित देखला पूजन मेखला पार्श्व हस्ताभम संदे स्वयं श्री श्याम सुंदर के हस्ताभ को संदे स्वयं स्वयं ही वे पकड़ती हुई विराजमान है अर्थात अपनी ओर से जैसे श्याम सुंदर जब प्रकट हुए तब काचित कराम जम शौर्य जगह जल अंजलि बांध करके जैसे ग्रहण किया ऐसे ही चंदावली जी यहां पर ग्रहण कर रही हैं। श्री राधिका वो कही शामसंदर के कंधे के ऊपर काचित रास परिश्रांत पार्श्वस्थ से गृत श्री श्याम सुंदर के पास में आकर के श्री श्याम सुंदर के कंधे को छू रही हैं और कपोल से कपोल मिला रही हैं तो ये श्री राधिका की जो प्रवृत्ति है वो स्वाधीन भक्त का है और श्याम सुंदर के सहारा लेकर के ये स्वयं खड़ी हो रही तो काच काचिद रासप्रश्रांता नेत्रो हृदय तो अन्य जितनी भी यूथेश्वरी है इसी प्रकार अदात तांबुल चर्वोतम ये चरबित तांबूल को ग्रहण कर रही हैं यह पद्मा जी की लीला है श्री पद्मा वहां पर भी तांबूल ग्रहण करते हुए विराजमान हुई और यहां पर भी चरमित तांबूल जो है उनको ग्रहण कर रही हैं। ऐसे जितने भी युथेश्वरी हैं वे युथेश्वरियों के साथ श्याम सुंदर का जो विलास है वो विराज विराजमान है फिर अन्य युथेश्वरियों के साथ में कह रहे हैं कृत्तावम तमात्मान यावतीर गोपी योषिता जितनी गोपी हैं उतने ही स्वरूप को धारण करके श्री श्यामचंदर इनके साथ में भी विलास करते हुए विराजमान हो रहे हैं आज ऐसी अपूर्व सुंदर शोभा सारी गोपी बोली प्यारे चलो जल केली करने के लिए चले उसमें सोमभश्यलम युवती में परिश्यमाण है प्रेम क्षेत्री भी इतस्तुंग उसमें श्री प्रियाओं को साथ में लेकर के आप श्री यमुना में प्रवेश कर रहे हैं जल केली कर रहे हैं और जल केली करते हुए डुबकी लगा करके कभी पीछे से श्री प्रियागण उनके वस्त्र का आकर्षण करते हुए विराजमान और उस समय श्री यमुना सखी रूप में सुहृद रूप में श्री प्रियागणों की सेवा करने के लिए अपने तरंग रूपी वस्त्र प्रियाओं को प्रदान करती है कभी कमल पत्र रूपी वस्त्र श्री यमुना जी वे श्री श्याम सुंदर को श्री प्रियागणों को कृपा करके प्रदान करती हैं। कभी व्यातुक्षी लीला में व्यातुक्षी लीला का वर्णन है छपका देकर के युद्ध करना पानी के छपके से युद्ध करना तो व्यातुक्षी लीला में जिस समय युद्ध कर रहे हैं उस समय श्याम सुंदर पराजित हो जाए कभी गोपी पराजित हो जाए तो जितनी भी देवांगनागण है वे चुप हो जाएं, जो देवता गण है वे ताली बजाएं, कभी प्रशंसा करें कभी श्याम सुंदर जब पराजित हो जाएं, तो भ्रमणी गण और देवी देवीगण वे प्रशंसा करते हुए विराजमान हो तो यहां पर गंधर्वपाली भी अनुद्रित आविशद बाह गंधर्वपाली माने जो भ्रमर हैं उनके साथ में आविशद वाह मैंने जल उस जल में श्री श्याम समय प्रवेश किया और आप ऐसे क्रिया करे हैं शांतो गुराट भिन्न सेतु जैसे हाथियों के साथ विभराट माने हाथियों में राजा वह गजराज जैसे क्रिया करता है इस प्रकार आप क्रियाओं के साथ में जल के लिए करते हुए विराजमान तो श्री महाप्रभु उस चांदनी रात की और बगीचे की अपूर्व शोभा को देख करके उस समय इसी तरह से श्लोक के अर्थ को कर रहे हैं तो यही मत रासलीला है हर यथ श्लोक रासलीला के जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों का सभार अर्थ करे प्रभु पाए हर्ष शोक श्री प्रभु सबके अर्थ को करते हैं उस लीला का स्मरण करके हर्ष होता है और जब यह ध्यान आता है कि मैं व्योग में हूं तो व्योग की स्तुति प्राप्त होने पर फिर शोक में डूब जाते हैं कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा था ये जब आता है तब महाप्रभु व्योग में दिख जाते हैं और प्रयोग में जो कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कृष्ण लीला सामने आ जाती है तो उसका हर्ष पूर्वक गायन कर रहे हैं तो हर्ष और शोक दोनों एक काल में श्रीमद महाप्रभु में उदय हो रहे हैं से सब श्लोके अर्थ से सब विकार अब कितने श्लोक श्रीमद भागवत के रासपंचाध्यायी के और उनका जो अर्थ विचार है वो अर्थ कितने अर्थ और उन अर्थों का वर्णन करते हुए महाप्रभु के श्री अंग में कितने विकार उत्पन्न हुए इन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है से सब वर्णित ग्रंथ अति विस्तार उनका वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो ग्रंथ अत्यंत विस्तृत हो जाएगा पोथा बन जाएगा वो अपने आप में ही वो अलग ग्रंथ हो जाएगा इसलिए उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं श्री महाप्रभु अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं द्वादश बे लीला क्षणे क्षोड़े अति बाहुल्य भवे ग्रंथ ना कई लिखने बारह वर्ष तक जो लीला निरंतर क्षण क्षण श्रीमद महाप्रभु ने प्रकट की उन सबका वर्णन किया जाए तो अत्यंत तो बाहुल्य हो जाएगा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है लिखा नहीं जा सकता है पूर्व यही देखाए छे दिग्दर्शन पहले उनका कुछ दिग्दर्शन करा दिया है कि कभी शब्द का कभी रूप का कभी रस का कभी गंध का कभी स्पर्श का प्राप्त करके श्रीमंद महाप्रभु को जो रोमांच होता है वो सब कुछ कुछ दिग्दर्शन उस समय करा दिया गया है तेछे जान ही बेकार प्रलाप वर्णन इसी प्रकार शेष पीछे के बारह वर्ष उनमें भी वही प्रलाप वही विकार श्रीमंत महाप्रभु में उदय हो रहे हैं तो श्री महाप्रभु की 24 वर्ष की जो लीला उस 24 वर्ष की लीला में पीछे के जो 12 वर्ष हैं वे पीछे के 12 वर्ष एकदम बिहार बिहार में बिरा में महाप्रभु के व्यतीत हो रहे हैं पहले के 12 वर्षों में श्री हरदास ठाकुर वे भी विराजमान थे पंद्रहवें वर्ष हर, हरदास ठाकुर वे अंतधान हो गए और उसके बाद में श्री महाप्रभु में अनंत अनंत विकार वे उत्पन्न हो गए और इसी तरह के जो प्रेमोन्माद है वो प्रेमोन्माद धीरे धीरे और बढ़ता बढ़ता चला गया है सहस्त्र बद ने यद कहे अनंत एक दिन लीला तबु नहीं पाए अंत यदि अनंत शेष भगवान भी हजार मुख से श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करें तो एक दिन की लीला का भी अंत नहीं पाया जा सकता है एक दिन की लीला पूरी नहीं होगी इतनी महाप्रभु की विरह की लीलाएं हैं ऐसी लीलाएं कि उनका अंत नहीं पाया जा सकता है शास्त्र में होकर के यदि शेष भगवान भी उनका वर्णन करें युग पर्यंत पर्यंत यदि यदि करो युग श्री उन लीलाओं का गायन करें एक दिन लीला नहीं पाए एक दिन दिन की लीला लीला नहीं नहीं शेष शेष भी पा सकते हैं उसका अंत नहीं हो सकता है भक्त प्रेम विकार देख कृष्णेर चमत्कार कृष्ण यार न पाए अंत के आर भक्ति के प्रेम विकार को देख करके कृष्ण को भी चमत्कार होता है श्रीमंद महाप्रभु कभी भक्त भाव में विराजमान है कभी मंजरी भाव में कभी सखी भाव में कभी स्वयं राधा भाव में कभी कृष्ण भाव में कभी नारायण के भाव में विराजमान हो जाते हैं। तो भक्त का जो प्रेम विकार है उस प्रेम विकार को देख करके श्री कृष्ण को भी चमत्कार होता है जब कृष्ण भी उस लीला का अंत नहीं पा सकते हैं तो केवा चार आर, दूसरे घास फूस दूसरे राख मिट्टी जैसे जो लोग हैं मन-मिट्टी जैसे जो लोग हैं वे उसका अंत कैसे प्राप्त करेंगे उनका अंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है केवा छार आर इसके वर्णन में हम सदी के लोग ये दीनता में श्री कलराज गोस्वामी के वचन है कि दूसरे तो क्षार के समान है राख के समान है वे कैसे वर्णन करेंगे भक्त प्रेम दशा ये गति प्रकार दुख, सुख, एक विकार क्योंकि श्री महाप्रभु मादनाख्य महाभाव श्री राधिका स्वरूप हैं, इसलिए मादन महाभाव की यह विशेषता है कि उसमें रति से लेकर के और मादन भाव दशा के जितने भी अनुभव हैं सब प्राप्त होते हैं जब कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है प्रेम की पूर्व अवस्था उसके ही लक्षण वर्णन किए कि मन कष्ट को सहन करना अभ्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता अभिमान शून्यता आशाबंध कृष्ण कभी कृपा करेंगे उत्कंठा नाम नान में सना रुचि आसक्ति तद गुणाक्षा कृष्ण के गुणों के आक्षा में आ सकती स्थग वसंत स्थले वसंत स्थली में प्रीति धाम में प्रीति ये सारे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं इसके पहले आदि कहकर के साधन अवस्था में जितने भी अनुभव हैं गुरु पूजन जो धाम से स्नेह गुरु चरणाश्रय इत्यादि जितने भी अनुभव हैं वे सब मादना की महाभाव में श्री राधा रानी में प्राप्त होते हैं फिर प्रेम दशा में कितनी भी आपत्ति आ जाए कितने भी विरोध आ जाए फिर भी प्रेम का टूटना नहीं होता है ये प्रेम दशा के अनुभव फिर वृद्धिक्रम होकर के प्रेम ही स्नेह में चित्त की अत्यंत ध्रुवीभूतता मान में कहीं वामता ण में प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास राग में दुख में भी सुख की प्राप्ति अनुराग में श्री श्याम सुंदर में नित्य नूतनता की अनुभूति और महाभाव में प्रेम के द्वारा प्रेम से प्रेम ही प्रेम का अनुभव करे प्रेम ही प्रेम के द्वारा प्रेम का अनुभव करे ये स्वसंवेद्यता ये सारे जो गुण हैं वो और मादना के महाभाव में सुदीप्त मादना के महाभाव में तो फिर श्री प्रिया उनने किसी में तनिक सा कृष्ण संपर्क है कृष्ण सेवा है उसके लिए प्रशंसा और अपने प्रति परम भाग्यशाली होने पर भी अपने प्रति उपेक्षा तो ये जो दिव्य अनुभव हैं वे दिव्य अनुभव श्री महाप्रभु में सबके सब श्री राधानी में जो अनुभव है वे सारी चेष्टाएं महाप्रभु में प्राप्त हो रहे हैं इसलिए भक्त प्रेम विकार देखे भक्त प्रेम यतुल दशा ये गति प्रकार भक्त की जो प्रेम की दशा होती है जो गति प्रकार होती है यत दुख यत सुख यत एक विकार जितना दुख है जितना सुख है जितने विकार हैं वे सब श्रीमद महाप्रभु में दिख रहे हैं कृष्ण ताहा सम्यक ना पारे रहे जानते स्वयं श्री कृष्ण भी इस बात को नहीं जान पाते पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भी इस बात को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं क्यों कृष्ण में केवल सुदीप्त जो सात्विक भाव हैं अधरूढ़ जो सात्विक भाव हैं वे प्राप्त हैं अधरूढ़ सात्विक भाव के भी ऊपर जाकर के जो महाभाव दशा है वो कृष्ण में भी नहीं है जब राधा भाव से युक्त तो हो हैं तब वो महाभाव दशा श्री कृष्ण में आती है इसके पहले मा, मादनाथ्य महाभाव की दशा श्री कृष्ण में भी नहीं है अन्य गोपियों के युद्ध में राधिका अतिरिक्त अन्य गोपियों के युद्ध में रूढ़ दशा है श्री राधिका युद्ध में अधरूढ़ दशा है राधा तो का राधिकात और कृष्ण इन दोनों में अधरूर दशा और केवल मात्र श्री राधा रानी में वह की महाभाव दशा प्राप्त हो रही है तो यहां इसी को लेकर के कह रहे हैं कृष्ण न कृष्ण भी अधरूर दशा में पहुंच करके भी उस प्रेम की गहराई को पूरी तरह से नहीं जानते हैं भक्त भाव अंगीकार आस्वादित इसलिए श्री कृष्ण राधिका के भक्त भाव को स्वीकार करते हैं और उसका आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण वैसे भी विषय हैं इसलिए भक्त बनकर के उस रस को श्री कृष्ण प्राप्त करना चाहते हैं वे त्यंग्रेणु भी अनुब्रजा में हम नित्यम मैं भक्तों के पीछे पीछे जाता हूं जिससे कि उनकी धूलि उड़ करके मेरे ऊपर पड़े और मैं भी प्रेम को के तत्व को जान सक तो आश्रय जाती प्रेम को पहचानने की माने भक्त भी आश्रय है तो भक्तों की सामान्य भक्त जो प्रारंभिक भक्त हैं उनके भी उस प्रेम को पहचानने के लिए श्री कृष्ण भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं भक्त भाव अंगीकार कर रहे हैं कृष्णरे नचाय प्रेम भक्तरे नचाये आपने नाचाए तीनों नाचे एक ठाए श्री रास में कृष्ण को वह प्रेम ही नचाता है साधक और सिद्ध इन दोनों लीलाओं में भी प्रेम भक्त नचाए भक्त को नचाता है कृष्ण को नचाता है रास में साधक और सिद्ध इन दोनों अवस्थाओं में प्रेम भक्त को नचाता है और आपने नाए प्रेम स्वरूप श्री राधे का वे भी नाचती हैं आपने माने स्वयं प्रेम नाचता है माने राधा रानी के रूप में तीनों नाचे एक ठाए परंतु ये तीनों वस्तुएं यदि कहीं एक जगह नाच सकती हैं तो वो कहां हैं श्री चैतन्य महापुर रास में प्रेम कृष्ण को नचाता है साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था में श्री कृष्ण के माधुरी को देख करके भक्त नाचता है और श्री राधिका स्वयं प्रेम स्वरूपा है महाभारत स्वरूपा है इसलिए श्री रास में श्री राधिका भी नाचती हैं मन मानो प्रेम ही नाचता है तो श्रीमन महाप्रभु में तीन भाव हो गए कृष्ण का भाव हो गया राधिका का भाव हो गया और भक्त का भाव हो गया तो भक्त भाव को धारण करके राधिका भाव को धारण करके और कृष्ण भाव को धारण करके यदि कोई नाच रहा है तो वो रास में तो तीन रूप धारण करके श्री कृष्ण जो प्रेम है वो प्रेम नाच रहा है कृष्ण में आश्रय जाति विषय जाति प्रेम बनकर के भक्त में साधक विषय जाति प्रेम बन करके और श्री राधिका में आश्रय जाति प्रेम बनकर के वह नृत्य कर रहा है महाप्रभु के स्वरूप में आने पर विषय आश्रय और आस्वादक ये तीनों जो प्रेम है वो एक जगह केंद्रित हो जाते हैं और श्रीमंद महाप्रभु के रूप में नाच रहे बहुत मार्मिक श्लोक है माने श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप को प्रकट करने वाला कि कृष्ण नाचाये प्रेम महाप्रभु में कृष्ण है और महाप्रभु जब नाचते हैं तो कृष्ण भी नाच रहे हैं और महाप्रभु में भक्त भाव भी है इसलिए भक्त नाचाये कभी बाह्य दिशा में कभी अंतरदशा में भक्त भी नाच रहा है माने सखी गण भी नाच रही हैं और आपने नचाए स्वयं प्रेम स्वरूप स्वरूप्री राधिका वे भी नाच रही हैं, तो प्रेम भी नाच रहा है प्रेम के विषय श्री कृष्ण भी नाच रहे हैं और प्रेम का आस्वादन करने वाले आश्रय रूप जितने भी भक्तगण है उनके भाव को धारण करके भी श्री महाप्रभु नाच रहे हैं तीनों नाचे एक ठाए तीनों का सम्मिलित स्वरूप यदि कोई है तो वो सम्मिलित स्वरूप श्रीमन महाप्रभु हैं जिनमें भक्त भाव भी विराजमान है भक्तावेश भी विराजमान है राधिका आवेश भी विराजमान है और श्री कृष्ण वे स्वयं हैं ही भावद्युति से युक्त होकर के श्री राधिका वहां पर विराजमान हैं, कृष्ण स्वयं है और भक्तों का आवेश भी कृष्ण ने धारण कर रखा है तो तीनों वस्तुएं भक्त रूप श्री राधा और राधा की भाव और कांति और स्वयं श्री कृष्ण ये तीनों एक स्थान पर अपूर्व से नाचते हुए विराजमान हो रहे हैं तीन नाचे एक ये तीनों एक स्थान पर नाचते हुए विराजमान हो रहे हैं प्रेम विकार वर्णित चाहे यही जौन श्री जो व्यक्ति श्रीम महाप्रभु के संपूर्ण प्रेम विकार का वर्णन करना चाहे उसकी दशा कैसी हास्यास्पद हो जाएगी जैसे कोई बोना आदमी कूद कूद करके चंद्रमा को लपकना चाहे तो जैसे उसकी वो चेष्टा पर्यास का कारण बन जाएगी ऐसे ही चांद धौरित चाहे ये बामन कोई बामन आदमी बोना आदमी वह कूद करके चंद्रमा को पकड़ना चाहे जैसे उसकी दशा हो जाएगी ऐसी ही यहां पर दशा हो जाएगी इसलिए ये दृष्टांत जो है वो बड़ा सार्थक दृष्टांत में दृष्टांत है कालिदास ने भी कहा कि प्रभुवंश क्वाल्प ही कहां तो सूर्य वंश का वर्णन रघुवंश का वर्णन और कहा अल्प तो विषय बुद्धि वाला में प्रांशु लभ्य फले लोभात उदवाहु रे बामना जैसे कोई बामन उदवाहु ऊंची भुजा करके प्रांश प्रांशलभ्य कोई लंबी निशानी लगा करके प्राप्त करने वाला जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए नीचे से ही हाथ पकड़ करके कूद कूद करके किसी फल को तोड़ना चाहे वो जैसे परिहास का तो वहां पर तो वृक्ष की बात कही और यहां पर तो इतनी और दूर की बात है चंद्रमा की बात है तो वो तो और भी ज्यादा परिहास का पात्र बन जाएगा तो चार ध्वरित चाहे येन बामन वायु हरे एक कण कृष्ण प्रेम करें जैसे वायु किसी समुद्र के जल को एक कण को लेकर के वायु आती है ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेम उसके एक कण को प्राप्त करके यदि जीव उसके एक कण को भी प्राप्त कर ले तो वह कृतकृत हो जाए श्री राधिका महाप्रभु का प्रेम वो है एक समुद्र और जैसे वायु समुद्र के एक कण को लेकर के किसी गर्मी में तरफते हुए व्यक्ति के पास में आए और उसको एक वायु का झोंका मिले एक रेखा मिल जाए तो वो कृतकृत्य हो जाता है ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेम श्रीमान महाप्रभु समुद्र के समान है महाप्रभु के अनुगत्य के द्वारा यदि किसी ने एक कण को धारण कर लिया और उसका स्पर्श यदि उसे हो जाए तो वह व्यक्ति परम परम सुख को प्राप्त करेगा परम परम आनंदित हो जाएगा समुद्र को अपनाने की सामर्थ्य पूरे समुद्र को लेकर के ओलने की सामर्थ्य वायु में नहीं है वायु दूर तक केवल एक कणका लेकर के आती है तब शीतलता का झोंका व्यक्ति को कृतकृत कर देता है तो फिर उसका कहना ही क्या जो कि प्रेम में डूबा हुआ है उन महाप्रभु का तो कहना ही क्या ये अपने आप ही यहां पर बात प्रकट कर रहे हैं क्षण उठे प्रेम तरंग अनंत प्रत्येक क्षण प्रेम की अनंत अनंत तरंग उठती है अंत जीव बिचारा कितना छोटा सा अधना सा जीव है वह कैसे तार पाईवे अंत उस प्रेम समुद्र के अंत को जीव कैसे प्राप्त कर सकता है तो कहा तो समुद्र और कहा जीव अत्यंत छोटा वह उसके अंत को कैसे प्राप्त कर सकता है क्षण क्षण में श्रीमंद महाप्रभु के श्री अंग में प्रेम की तरंग उठती है श्री कृष्ण करे आस्वादन सब एक जाने ताहा स्वरूप आदि गौण अब श्री महाप्रभु जो आस्वादन कर रहे हैं उसको पूरी तरह से जानने वाला कोई व्यक्ति है तो वो एकमात्र है श्री स्वरूप आदि वे श्री स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु के नित्य अंतरंग पड़कर हैं वे अंतरंग पड़कर ही इस स्वरूप को जान सकते हैं कोई और नहीं जान सकता श्री स्वरूप दामोदर ललता होकर के विराजमान हैं श्री रायरामन विशाखा होकर के विराजमान हैं ये लोग उस तत्व को कहीं थोड़ा सा जान सकते हैं और कोई दूसरा नहीं जान सकता है तो श्री कृष्ण चैतन्य वो जो आस्वादन कर रहे हैं माने श्री कृष्ण ही राधिका भाव से चेतन होकर के भावद्युति से युक्त होकर के वे उस रस का आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण कहने का तात्पर्य है भावद्युति ये भले राधा राधिका की हैं परंतु आस्वादन करने वाला कौन है कृष्ण महाप्रभु कृष्ण है परंतु उन्होंने स्वरूप धारण कर रखा है राधिका की कांति और राधिका का भाव परंतु तत्वतः श्रीमद महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु होने का तात्पर्य नहीं है कि दो चीज मिलकर के एक हो गई हैं वे कृष्ण परंतु श्री राधिका की भाव और कांति इन दोनों को धारण करके भी विराजमान होंगे ये थोड़ा सा विचार रखना चाहिए कहने के लिए कह दिया कि आके राधा कृष्ण मिलित तनु हैं कहने का तात्पर्य है मूलतत्व तो है कृष्ण और उपाधि रूप में श्री राधिका जैसे भाव और कांति में श्रीमंद महाप्रभु के साथ में विराजमान तो दो वस्तुएं मिलकर के कोई एक नहीं हुई हैं तत्व तक कृष्ण ही हैं परंत कृष्ण जो विषय थे वे आश्रय बन गए और कृष्ण राधिका भाव कांति धारण करके कृष्ण कृष्ण का ही आस्वादन ले रहे ये कहने का तात्पर्य है कृष्ण कृष्ण का आस्वादन लेते हुए विराजमान हो रहे हैं तो कृष्ण चैतन्य चैतन्य का तात्पर्य है जो स्वयं राधा भाव से चेतन चेत चेतना प्राप्त किए हुए हैं राधा भाव की चेतना प्राप्त किए हुए हैं और कृपा करके दूसरों को भी जो मंजरी भाव प्रदान करके श्री राधिका के माधुर्य आस्वादन करने की क्षमता प्रदान करें जो स्वयं चेतन है और दूसरे को चैतन्य प्रदान करें उस भाव को प्रदान करें उनका नाम है कृष्ण चैतन्य तत्वत है श्री कृष्ण श्री कृष्ण भी ऐसे जो श्री से युक्त कृष्ण हैं, जिनका अंग कांति भाव श्री राधारानी का है।, है कृष्ण और चैतन्य माने स्वयं जिनमें प्रेम परम परम जागृत है और जागृत होकर के उनके अनुगत्य के द्वारा ही वह प्रेम किसी दूसरे को भी वे प्रदान करते हैं दूसरे को भी सारे जगत को चैतन्य करने वाले जगत को कृष्ण प्रेम की चेतना राधिका प्रेम की चेतना प्रदान करने वाले श्रीमन महाप्रभु होकर के विराजमान है तो राधिका प्रेम ही कृष्ण के आस्वादन का सर्वोत्तम साधन है राधिका प्रेम तुम में आ नहीं सकता है इसलिए तुम उस राधिका प्रेम को प्राप्त करो इसका उपाय यह है कि श्री राधिका की मंजरी बन जाओ तो वो प्रेम तुमको प्राप्त हो जाएगा स्वयं तुम राधिका बन नहीं सकते हो इसलिए स्वयं तो वो प्रेम तुमको मिलेगा नहीं परंतु तो राधिका की मंजरी बन जाओगे तो उस प्रेम का तुम आस्वादन प्राप्त कर सकोगे ये श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन श्री का तात्पर्य है राधिका कृष्ण का तात्पर्य है लोभी कृष्ण जो राधिका की भाव और कांति धारण करना चाहते हैं राधिका के आस्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तीन अभिलाषाएं जिनमें भीतर विराजमान हैं राधिका की प्रेम महिमा कैसी है मेरा अपना सौंदर्य कैसा है राधिका का सुख कैसा है इन तीन वस्तुओं को जो प्राप्त करना चाहते हैं वे श्री कृष्ण चैतन्य वे कृष्ण है और वे स्वयं किशोर कांति से जब भाव और कांति धारण करके गौर होकर के प्रकट होते हैं तब स्वयं भी चेतना से युक्त हैं और उनकी कृपा से जो साधक हैं उनको भी ये चेतना प्राप्त होती है कि राधिका सुख सर्वोत्तम है परंतु राधिका सुख जीव को प्राप्त हो नहीं सकता है क्योंकि राधिका का प्रेम मादना के महाव राधायाम एवं यदा केवल राधिका में भी है तो जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती उसकी बात मत करो वो नहीं बात करेंगे वो तुमको भी प्राप्त हो सकती है पंथ प्राप्त कैसे होगी यदि राधिका की दासी बनोगे तो वो तुमको प्राप्त हो जाएगी स्वयं इस देह से या इस अभिमान से तुम राधिका प्रेम को नहीं जान सकते हो राधिका की दासी बनने पर तुमको वो आस्वादिन की प्राप्ति हो जाएगी तो जिन्होंने स्वयं राधिका चेतना प्राप्त की और राधिका की दाशे बनकर के उस चेतना को जीवों को भी सुलभ कराया ऐसे श्री कृष्णचंद का हम ध्यान कर रहे हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य यह करे आस्वादन ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य जो आस्वादन कर रहे हैं ऊपर से दिखा रहे हैं भाव भक्त का भीतर कृष्ण हैं और कृष्ण के भीतर भाव राधे का है व्यक्तित्व है भक्त का स्वयं आत्मा है कृष्ण और कृष्ण कृष्ण का माधुर्य प्राप्त करने के लिए आस्वादन ले रहे हैं भाव धारण कर रहे हैं साधन है राधिका की भाव और द्व्युति भाव और इनके कारण वे श्री राधिका के माधुर्य का स्वयं आस्वादन ले रहे हैं और वो आस्वादन दे भी सकते हैं शर्त यह है कि कोई राधिका की दासी बने तो दास भाव प्रदान करके भावोल्लास प्रदान करके वे उस प्रेम को जीव को भी प्रदान करते हैं समय एक जाने कहा स्वरूप आदि गण इसको श्री स्वरूप आदि जो गण हैं, श्रीमंद महाप्रभु के स्वरूप दामोदर रायराम श्री मुकुंद श्री गदार पंडित श्री श्रीवास आचार्य ये सब श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य ये सब इस स्वरूप को कहीं जान सकते हैं कोई गौर पर कर के बिना इस प्रेम को कोई नहीं जान सकता है जीव वर्णन आपना शोधित तार छो एक कौन कोई जीव यदि इसका वर्णन करने के लिए बैठे श्री राधिका के आशोदन का वर्णन करने बैठे तो वो आस्वादन तो प्राप्त नहीं कर सकता है पूरी तरह से पूरी तरह से श्री राधिका का आस्वादन तो प्राप्त नहीं कर सकता है आपना शोधित कण उसके अपने आप को पवित्र करने के लिए वह श्री राधिका प्रेम समुद्र के केवल एक कण का माने स्पर्श करता है इसके अतिरिक्त तो और वो कुछ नहीं कर सकता है हम जो वर्णन करने के लिए बैठे हैं कविराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं दीनता में कि हम जो वर्णन करने के लिए बैठे हैं वह तो श्री राधा का प्रेम के एक कण को छू मात्र रहे हैं हम उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं आस्वादन करना तो बड़ी दूर की बात है ये मत राशे श्लोक सकल पढ़िया इस प्रकार रास के जितने भी श्लोक उनको पढ़ते पढ़ते ही शेषे जल के लिए श्लोक पढ़ते लागिला श्रीमं महाप्रभु अंत में जल केली के एक श्लोक को पढ़ने लगे ताभिर युत श्रम मपोहित मंग संग दुष्ट सृज सकुच कुंकुम रंजित आया गंधर्व पालिभ अनुत आविशदाह श्रांतो गजीभ इभरा भिन्न सेतु ताभिर युता, से ताभिर युता इन प्रियाओं से युक्त हो करके सब प्रिया बोली बोले प्यारे चलो जल के लिए करने के लिए चले और ताविल युता है श्री श्याम सुंदर इन गोपियों से युक्त होकर के श्रम अपोहितुम बहाना है परिश्रम दूर करना परंतु तत्वता श्याम सुंदर को निज अंग संघ के द्वारा सुख प्रदान करना यही गोपियों का तात्पर्य है तो ताविल युता है, श्रमम अपोहितुम श्रम को दूर करने के लिए के बहाने ये पधार रही है अंग संघ जिस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया का करते हैं उस समय श्री प्रियाओं ने जो परम सुंदर कदम की माला धारण कर रखी है श्याम सुंदर ने जो कदम की माला धारण कर रखी है जल केली में कदम की माला का विशेष महत्व है क्यों कदम जल के भीतर भी कदम का पुष्प खिला रहता है और सुगंध देता है तो अंग संग संघ सृज प्रियाओ के अंग संग के कारण उस समय श्याम सुंदर प्रिया की मल्ली माला और श्री शाम सुंदर की कदम की माला दोनों मालाएं मिलती हैं और मिलने के बाद में पर्रमण की गाधता के कारण निविड़ता के कारण दोनों मालाएं कुचलती हैं एक दूसरे से और उस समय कुंद और कदम्ब इनकी मिली हुई अंग गंध से युक्त कोई अपूर्व गंध चारों ओर प्रकट होती है बोलो लाभ बिहारी लाल की जय बहुत सूक्ष्म श्री कविराज गोस्वामी श्रीमत महाप्रभु जो आस्वाद कर रहे हैं भक्त रूप में वो आस्वाद बहुत आगे का आस्वाद है वो मनुष्य के लिए दुर्लभ आस्वाद है तो ताबिर जोता श्रीप्रियाओं से युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर यमुना जी में पधारे यमुना जी में श्री प्रिया उनका परम्भ करते हुए जिसमें विराजमान प्रिया ने पहन रखी है मल्ली माल श्याम सुंदर ने पहन रखी है कदम की माला अत्यंत आलिंगन करने पर दोनों मालाएं उस समय कहीं मुर्की कहीं दोनों मालाएं मिश्रण मिश्रित हुई आ, म, मसली गई और मसलने पर कुंद और कदम्ब इन दोनों की और श्री प्रिया के अंगकांति उनमें कमल की और श्री श्याम सुंदर की अंगकांति में अद्भुत नील कमल इन दोनों की सुगंध जिससे में प्रकट हुई वो सुगंध मिलकर के एक सुगंध का अपूर्व एक समूह प्रकट हुआ है एक संदोह वहां पर प्रकट हुआ है तो ध्रष्ट सृज जहां सृज माने माला जहां पर मालाएं मसल नहीं है और कुछ कुंकुम रंजित आया उस तो समय श्री यमुना की कुछ कुंकुम उनसे भी रंजित होकर के विराजमान है स्मर श्रम जला सकल गात्र जय संगम श्री बल्हचार्य जी यमुना जी की वंदना में कह रहे हैं यमुना अष्ट यमुनाष्टक में कह रहे हैं कि प्रियाओं के अंग संग से जहां पर अपूर्व रूप से श्री यमना उनमें कुमकुम ये ऊपर हुई दिख रही है तो कुछ कुमकुम रंजित आया श्री यमना प्रिया की कुछ कुमकुम से रंजित होकर के विराजमान श्याम सुंदर की अंगगंध से रंजित होकर के विराजमान कलम्ब और पुंद की जो माला उनकी सुगंध से और प्रिया की अंगगंध इनसे युक्त होकर के वो माला अपूर्व रूप से विराजमान जहां इतनी सुगंध मिल रही है प्रिया की सुगंध जो रक्त कमल है गुलाबी कमल उसकी सुगंध श्याम सुंदर की नील कमल की सुगंध श्री श्याम सुंदर की कुंदमाला की सुगंध प्रिया की अपूर्व से प्रिया की कुंदमाला श्याम सुंदर की जो कदम की माला उनकी सुगंध और हृदय के भाव की अपूर्व सुगंध वो सुगंध जहां मिल रही है इतनी अष्टगंध जहां पर मिल रही है उन अष्टगंधों की सुगंध से आकर्षित हो करके और और भी गंध है उन गंधों से आकर्षित हो करके गंधर्वपाल भी अनुदृत शाम सुंदर प्रिया जैसे ही जल में घुसे ऊपर से जितने भी भोरे हैं वे भोरे यहां दौड़े हुए चले आ रहे हैं गंधर्वपाल गंधर्वपाल का मतलब है भ्रमर और ये भ्रमर कौन है परम रसिक जन जो उस रस के भ्रमर हैं वे रसिक जन माने का वे ही होकर के जैसे पीछे पीछे दौड़ रही हैं है अंधध्रविशदा श्री श्याम सुंदर ने जब जल में प्रवेश किया उस समय जैसे जल में प्रवेश करने पर भोरे उपर ही ऊपर भ्रमण करते रहते हैं भवरी देते रहते हैं इसी प्रकार मंजरी मंजरीगण तो उस समय विराजमान हुई है किनारे के ऊपर और श्री प्रिया लाल और प्रिया सारी गोपीकाग जल में आविश्चित वाह माने जल वारी उस वारी में जल में आप प्रवेश कर रही हैं कैसे श्याम सुंदर लग रहे हैं श्रांत और गजी भी गजरात इवराट इव माने हाथी हाथियों में रात माने हाथियों में परम राजा तो जैसे वह भी के साथ शांत होकर के भिन्न सेतु सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए नदी के किनारे उनको भी उखाड़ते हुए जैसे जल में घुस जाता है ऐसे आप भी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए जल में प्रवेश कर रहे हैं जिस समय प्रीति का आवेग मंद रहता है उस समय मर्यादा रहती है परंतु प्रीति का आवेग जब तीव्र होता है उस समय सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं बिंद से तो, तो न्यून प्रीति में मर्यादा है उद्दाम प्रीति में मर्यादा भी सब समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे आप अपूर्व रूप से क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं और परस्पर व्यातुक्षी लीला करते हुए वस्त्र आकर्षण की लीला छिप के प्रियाओं के श्रीयंग उनको स्पर्श करने की लीला और उसमें प्रिया जब चकित होकर के विराजमान हो तो आप हहा करके जैसे परिहास करते हुए विराजमान हैं कभी व्यातक्षी लीला में श्री प्रिया को हराते हैं कभी प्रियाओं का समूह इकट्ठा शाम सुंदर के ऊपर जब प्रहार करता है जल का उस समय श्याम सुंदर हार जाते हैं और हार करके घबरा करके आप जल में डुबकी लगा लेते हैं और फिर दूर जाकर के पीछे से आकर के प्रियाओं के वस्त्रों का आकर्षण करते हुए क्रिया करते हुए विराजमान होते हैं ऐसे आप आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं मत महाप्रभु भ्रमित भ्रमित एक टोटा हईते समुद्र देखे आचंबिते इस प्रकार महाप्रभु भ्रमण करते करते किसी एक टोटा माने एक बगीचा में टोटा माने बगीचा एक जो बगीचा है उस बगीचे में श्रीमंद महाप्रभु पहुंच जाते हैं वहां पर कई बगीचे हैं उनमें से एक बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहां से समुद्र देखे आचंबीते आश्चर्यपूर्वक समुद्र का दर्शन कर रहे हैं चंद्रकांतिलित तरंग उज्ज्वल चंद्रमा की कांति में समुद्र अत्यधिक तरंगित हो रहा है और उज्ज्वल रूप से समुद्र में ऊंची ऊंची लहर आ रही हैं स्वाभाविक रूप में बार के दिन या पूर्णिमा के दिन समुद्र में स्वाभाविक रूप में ही तरंग अधिक ऊंची उठती हैं तो आज श्री महाप्रभु में चंद्रकांते चंद्रमा की कांति में उच्छलित तरंग ऊंची तरंग उठ रही है उज्जवल ऊपर पड़ती हैं लहरों पर लहरों के ऊपर झलमल करती हुई यमुना के यमुना के जल जैसी महाप्रभु को उसमें भ्रांति हो रही है और यमुनार भ्रमित प्रभु धा चलिया और श्रीमद महाप्रभु यमुना के भ्रम में दौड़ करके समुद्र की ओर दौड़ पड़े सब लोग पीछे रह गए और अलक्षत याय जले झांप दिया और अलक्षत रूप में महाप्रभु गए कहा निकल गए ये कोई साथ के लोग भी पहचान नहीं पाए और महाप्रभु अलक्षत रूप में उस समय निकल गए और सिंधु जले झांप दिला और सिंधु जल में कूद पड़े पड़े, पड़े पड़ते ही हरिल मूर्छा किचुक न जाने महाप्रभु पढ़े और पढ़ते ही श्रीमद महाप्रभु को मूर्छा आ गई महाप्रभु को कुछ पता नहीं है कभी डूबाए कभू भाषाए तरंगे गड़े और श्री महाप्रभु मूर्छित अवस्था में जल में कभी डूब रहे हैं कभी उछल रहे हैं तो कभी डुबाए कबू भाषाए कभी डूबते हैं कभी उबरते हैं तरंग के गांव के साथ में तरंगे बढ़िया बोले येन शुष्क काष्ठ समुद्र में ऐसे श्रीमन महाप्रभु तैर रहे हैं जैसे कोई सूखा काष्ठ तैर रहा हो ऐसे श्रीमन महाप्रभु बिल्कुल भारहीन हो गए श्री महाप्रभु तैरते हुए समुद्र में लहरों के ऊपर तैरते हुए दूर दूर तक ले जाएं और फिर कभी लहर पास में ले आए के बुझीत पारे यही चैतन्य नाट ये चैतन्य जो नाट कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं इस नाटक को कौन जाने समुद्र ने महाप्रभु को डुबाया नहीं श्रीमद महाप्रभु उस समय अत्यंत अत्यंत हल्के होकर के विराजमान हुए महाप्रभु का आयतन कहीं बढ़ गया और जो जल है वो जल जो हटा रहे हैं वो जल का जल भी कम हो गया और वो श्री महाप्रभु को उछालते हुए तैराते हुए विराजमान तो आयतन इतना इतना बढ़ गया कि उससे द्वारा जो जल बढ़ा वो महाप्रभु के वजन से भी कहीं अधिक होकर के विराजमान और शुष्क काष्ठ की तरह से महाप्रभु तैरते हुए चले जा रहे हैं और कोह के दिगे प्रभु के तरंग लाया जाए और तरंगे श्री महाप्रभु को कोणार्क की दिशा में बहाए हुए ले जा रही हैं और महाप्रभु आनंद पूर्वक जल में तैरते हुए विराजमान हो रहे हैं यमुना ते जल केली गोपी गण संगे कृष्ण करे महाप्रभु मग्न ए रंगे श्री महाप्रभु यमुना के किनारे श्री गोपी गण जल केली कर रही हैं कभी नौका में बैठी हैं और कह रही हैं ओरे मल्लाह के अपनी नाम यहां और वो कहे ना मैं तो सो रहा हूं आप झूठी निद्रा का कृष्ण आचरण करते हुए जैसे अपने पटका की ही बना करके पीछे रख करके आनंद से लेट रहे हैं बोले अभी कहूं ना जाए बोले अरे हमको ले जा यमुना पार कर दे बोले अच्छी बात है सब बोले हम तो तेरी जान पहचान की हैं हमको पार कर दे बोले अच्छा आओ बैठ जाओ और बीच धारा में ले जाकर के जैसे नाप डूब रही है अपने अपने आभूषण उतार करके फेंको और सारी गोपी आभूषण उतार करके अपने वस्त्र उतार करके उस समय फेंके उतनी जो है उनको उतार करके जल में फेंके और ऐसे शी शाम सुंदर प्रियागण उनके साथ में करते हुए विराजमान हैं और परिराजमान है डूबोगी तो तुम जो मल्ला है बाकी तो केवल लगोटी तो को ना ऐसे कहकर के गोपियों के साथ में परस करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं तो पहले कपट कपटालु होकर के आप शयन कर रहे हैं फिर नाभ ला रहे हैं फिर नाभ बीच धार में ले जाकर के छोड़ दे तो जा तो तुम जान लो तुम्हारी बात अपने अपने आभूषण को फेंको और सब आभूषण को समर्पित कर दे ऐसे आनंद पूर्वक आप प्रयास करें बोले अरे सब गोपी कह रही हैं वो श्याम सुंदर कोई चिंता की बात नहीं है यमुना गहरी ना पुरानी गोपी बाला पर एक बात अच्छी है कि तुम कर्णधार हो के विराजमान हो तो हमको पार कर ही दोगे बोलो लाली लाल की जय ऐसे महाप्रभु आनंद पूर्वक वहां जल केली करते हुए और नौका केली उस नौका केली की लीला का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक जल में तैर रहे हैं अब श्री महाप्रभु कैसे मूर्छित हो रहे हैं और महाप्रभु को फिर जालिया एक तो मछुआरा कैसे उनको जाल में पकड़ता है और यह समझता है कि ये कोई मछली बड़ी आ गई है उस लीला का आगे वर्णन करेंगे महाप्रभु की जो प्रेम मूर्छा है उस मूर्छा दशा का आगे वर्णन करेंगे अभी तो महाप्रभु को आनंद पूर्वक जल के लिए आनंद श्री नव का बिहार वो नौका बिहार आनंद पूर्वक कर ले तो श्री नौर हरी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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गिताय गौर हरि हरिव जय जय श्रिराधे श्याम